आध्यात्म रामायण सुंदरकांड द्वितीय सर्ग रावण से वच श्रुआ सीता समन्विता वाचा घो निधाय तृणमंतरे रावण के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तीर्ण रखकर कहा राघवान्व्यता नूनमें भिक्षुपया जमते राघवाभ्या सुनीव हवि हविधरे हित हनुमा चफल प्राप्सते चिरा यदा सराघात विदारी विदूवान् से मानुसम राम गमी यमतिक समुद्रम शोषय्वाथ विधि हंस तां समरे रावो समन्वितः आगमिष्यत्य संदेहो दक्षसे राक्ष अरे नीच इसमें संदेह नहीं श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षुक का रूप धारण किया था और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हबी ले जाता है उसी प्रकार तू मुझे हल्लाया है सो तो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा जिस समय भगवान राम की वाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा उस समय ही तू अमानव राम को जानेगा अरे राक्ष साधम इसमें संदेह नहीं तो शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर कर यहाँ आएंगे ताम सपुत्र सबलम हवा ने सती मुरम श्रुआ रक्षपति क्रुद्धो जानक्यापरुषाक्षर जनकराजस्य और और तुझे पुत्र सेना के सहित मार कर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ और वह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खडग खींचकर जनक नंदनी सीता जी को मारने पर उतारू हो गया मंदोदरी निवार पति त्यज मानसिम दुख्यता कृपणम तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा पतिदेव इस दीन छीणा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए देव गंधर्व नागा बहवय सन्ती वरांगना स्वामेवरियंतुच्च मदमद विलोचना आपके लिए तो देवता गंधर्व और नागाधिकों की ऐसी अनेकों मदमदनया मनोहारिणी महिलाएं हैं जो बड़े चाव से आप ही को वर्णन करना चाहती हैं तथो तो ब्रवीदीव राक्षसी विकृतान सीता भविष्य सुनाध्व तर्जनादरणादि तब रावण ने बहुत सी विकराल वदन वाली राक्षसियों से कहा हे निशाचर्यो भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए तुम सब लोग वही कार्य करो दिमाभ्यरे सीता मे वसगा तर्वसुखोपेताज्यम भोक्ष्यति मै यदि मसादया दुर्धम मत्स्यां नाभिनंदती मे प्रातराशा हवा कुरत यदि दो महीने के भीतर वह मेरे वसीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर मेरे साथ राज्य भोगेगी और यदि दो महीने तक भी यह मेरी सैया पर आना स्वीकार न करे तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातः काल का कलेवा बना देना प्रवणोन्तपुराल राक्षस्यो जानकी भेद्य ऐसा कह रावण अपने स्त्रियों के साथ अंतपुर को चला गया और राक्षसियां सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगीं तत्रि का जानकी माह यौवनम ते वृथागतम रावणे न समासाध्य सफलम तो भविष्यते उनमें से एक बोली जानकी तेरा यौवन वृथा ही गया यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए अपरा चाहकोपेन किलम जानकी इधानेद्यमंगम विभज्य च पृथक पृथक अन्या तो खड्ग मुद्यम्य जानकी हंतु मुद्यता अन्य कराल बदना विदार अभी पयत दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा जानकी अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती है इसी समय कोई खड्ग निकालकर कर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काट कर अभी अलग अलग कर डालो तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़ कर डराने लगी एवं राकृतनावार्यम्रबीत वह सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन विकृत वदना राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली दुष्ट राक्षस्यो मध्वाक्यम वो हित भवे अरे मेरी बात सुनो इसी से तुम्हारा हित होगा नीषिहध्व मृदति नमस्कुरो जानक इप्ने रा आह्येरावत शुभ्रम लक्ष्मण नगता दग्ध्लंका सर्वाम हवा रावणमा हे आरोप्य जानकि दुष्टमूर्धने रावण गोमय गोमय हृदय हृदय तैलाभ्यक्तो दिगंबर जगा तत्पुत्रपौत्रेवधन मलिका विभीषणस्तु राम से सन्धौष्टमान सह से कौती राम हत्वा पादर्भक्तियुता सर्वथ्राबो हवा सकुलमंजस विभीषणायाधिपत धत् सीताय स्पुरी गम्यति संशय तुम इन रोती विलखती जानकी जी को मत डराओ बल्कि इन्हें नमस्कार करो मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है रावण गले में मुंडमाला पहने शरीर में तैल लगाए नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है और विभीषण प्रसन्न चित्त से रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है इससे निश्चय होता है कि रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सुमुखी सीता को गोद में बिठा कर अपने नगर को चले जाएंगे तिजटाया वच शुवा भीतास्था राक्षसास्त्रियम त्रस्त त्र निद्र वचमुपागता तिजता के ये वचन सुनकर वे राक्षसियाँ डर गईं वे चुपचाप जहाँ तहाँ बैठ गई और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई तर्जिता राक्षसी भी सा सीता भीतातिला प्रातरम नाकि गति दुख न पिमूर्छिता अस्त्र पूर्णनयना चिंती प्रभाते भक्ष्य राक्षसो मशय इधमे मरण के नोपाए न मे भव राक्ष राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और विवल हो गई और अपना कोई सहायक न देखकर वे दुख से मूर्छित हो गई फिर आंखों में आँसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी इसमें संदेह नहीं प्रातःकाल होते ही राक्षसियाँ मुझे खा जाएंगी ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए एवं सुदुखे न परिप्लुताशा विमुक्त कंठम मृदती चिराज आलम विशाखा न जानते किंचित दुभा मंगलाम इस प्रकार बहुत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही है आध्यात्म राय उमा संवादे सुंदर द्वितीय सर्ग